ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्रशाकष्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला पाद तीसरा अधिकरण आठवा देव सूत्र छब्बीस तैतीसूत्र तदुपर्यय तदुपर्यदरायण संभवात् तदुपरी अदरायण संभवात तदुपरीवादि में संभवात्थित्व आदि अधिकार के कारण का संभव होने से वे भी ब्रह्मविद्या में अधिकारी है बादरायण ऐसा बादारायण आचार्य मानते हैं जो यह कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य के हृदय की अपेक्षा रखती है क्योंकि शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है उस प्रसंग से यह कहा जाता है यह ठीक है कि शास्त्र मनुष्य को अधिकृत करता है परंतु वह केवल मनुष्य को ही अधिकृत करता है ऐसा यह ब्रह्मज्ञान में नियम नहीं है किन्तु बाधारण आचार्य का मत है कि उन मनुष्यों से श्रेष्ठ जो देवादि है उनको भी शास्त्र अधिकृत करता है किससे किस से कि ऐसा संभव है कारण की उनमें भी अर्थित्व आदि का अधिकार का कारण संभव है क्योंकि विकार विषय विभूत ऐश्वर्य सुख में अनित्व आलोचना आदि निमित्त मोक्ष विषय अर्थित्व देवादि में भी हो सकता है उसी प्रकार उनमें सामर्थ्य भी संभव है क्योंकि मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण और लोक अनुभव से यह अवगत होता है कि वे शरीरधारी हैं उनके लिए कोई प्रतिषेध नहीं है और उपनयन आदि शास्त्र से उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार निवृत्त नहीं होता कारण कि उपनय वे, उपनयन वेद अध्ययन के लिए होता है उनको वेद का प्रकाश स्वयं ही होता है और एक शतम इंद्र ने प्रजापति की यहाँ एक, एक वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया भृगुर वारुणी ही वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला भगवान मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश कीजिए इत्यादि श्रुति उन देवादि में विद्याग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आदि दिखलाती है न देवानाम देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि अन्य देवताओं का अभाव है अर्थात इंद्र इंद्र से अन्य का अभाव है और न ऋषि ऋषियों को कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि दूसरे ऋषि का अभाव है अर्थात तद्नाम नाम और तदरूप वाला अन्य ऋषि नहीं है जिसके उद्देश्य से कर्म करे इस प्रकार जो उनका कर्म में अनधिकार का कारण कहा गया है वह विद्याओं में नहीं है क्योंकि विद्याओं में अधिकारी हुए इंद्रादि का इंदिरादि के उद्देश्य से कोई भी कृत्य नहीं है और भ्रगु आदि ऋषियों का भी भ्रगु आदि सगोत्र के उद्देश्य से कोई भी कृत्य नहीं है इससे देवादि का भी विद्याओं में अधिकार कौन निवारण कर सकता है देवादि के अधिकार में भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति अपने अंगुष्ठ की अपेक्षा से विरुद्ध नहीं है सूत्र सताइसवा विरोध कर्मणि चेन्ना के नर्शना इति चेत न अनेक प्रतिपत्ते दर्शना का यदि शरीर माना तो कर्मणि विरोध कर्म में विरोध हो जाएगा ये चेन्ना ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं अनेक प्रतिपत्ते है क्योंकि योगपद एक को ही अनेक शरीरों की प्राप्ति होती है ऐसे दर्शनात्थावती वह एक प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है इत्यादि श्रुतियों में देखा जाता है अथवा अनेक कर्मों में एक का ही अंग होना लोक में देखा जाता है अतः इंद्र आदि का भी अनेक स्थलों में हविग्रहण करना युक्त है भाष्यार्थ ऐसा हो यदि शरीरधारी स्वीकार कर देव आदि का विद्या में अधिकार कहा जाए तो शरीरों वाला होने से ऋतु आदि के समान इंद्र आदि का भी स्वरूप संविधान से कर्म में अंग भाव स्वीकार करना पड़ेगा तो कर्म में विरोध होगा क्योंकि याग में स्वरूप से सानिध्य से इंद्र आदि का अंग देखने में नहीं आता और संभव भी नहीं है क्योंकि बहुत यागों में एक ही समय एक ही इंद्र के स्वरूप से उपस्थिति अनुपन्न है ऐसा यदि कहो तो यह विरोध नहीं है किससे इससे की अनेक प्रतिपत्ति है एक ही समय में एक ही देवतात्मा में अनेक शरीरों की प्राप्ति संभव है यह कैसे समझा जाए दर्शन होने से अर्थाचुर्थ में ऐसा देखा जाता है क्योंकि कति देवा हा, देवता कितने हैं ऐसा उपक्रम कर त्रैच त्रिच तीन सौ तीन और तीन हजार तीन अर्थात तीन सहस्त्र तीन सौ छ है ऐसा निर्वचन कर कतमेते वे कौन है ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर महिमान एवैशा याद मल्क ये तो इनकी महिमा ही है देवता तो आठ बसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य इंद्र और प्रजापति इस प्रकार तैतीस ही है इस प्रकार कहती हुई श्रुति एक एक देवतात्मा की एक ही समय में अनेक रूपता दिखलाती है उसी प्रकार उन तैतीस देवों का भी क्रमशः छह तीन दो और एक में अंतर्भाव दिखला कर कतम एको वह एक देव एक है, प्राण इस प्रकार देवो का प्राण रूप एक स्वरूप दिखलाती हुई श्रुति उसी एक प्राण की युगोपत अनेक रूपता दिखलाती है तथा आत्मनो वही हे भरतुल में श्रेष्ठ योगी योग महिमा से अपने अनेक शरीर धारण करता है उन सब शरीरों से पृथ्वी में विचरण करता है उनमें से कुछ शरीरों से विषय भोग प्राप्त करता है और कुछ शरीरों से उग्रताप करता है और फिर जैसे सूर्य रश्मि समूह को अपने में समेट लेता है वैसे योगी पुरुष उन शरीरों को अपने में समेट लेता है इस प्रकार की स्मृति भी प्राप्त अणिमा आदि ऐश्वर्य वाले योगियों का भी योगपत अनेक शरीरों से संबंध दिखलाती है जन्म सिद्ध देवों के विषय में तो कहना ही क्या है अनेक स्वरूप धारण कर सकने के कारण एक एक देवता बहुत रूपों शरीरों से अपने को विभक्त कर बहुत यागों में को प्राप्त हो सकता है अंतर्धान आदि योग की क्रिया सामर्थ्य से दूसरे पुरुष उन्हें नहीं देख सकते इस प्रकार शरीरधारी सिद्ध होने पर देवों का ब्रह्म विद्या में अधिकार युक्त है अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनाथ अब यह इसकी दूसरी व्याख्या है देहधारियों की भी कर्म के अंग को अंगे बहुत यजमानों द्वारा युगपत अनेक स्थलों में एक ही ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जा सकता इसी प्रकार कहीं पर योगपत अनेक स्थलों में एक भी अंग एक भी अंग भाव को प्राप्त होता है जैसे बहुत नमस्कार करने वालों से युगपत एक ब्राह्मण नमस्कृत भी होता है तो इसी प्रकार यहां भी उद्देश्य, द्रव्य, परित्यागात्मक में एक शरीरी देवता के उद्देश्य से बहुत यादनिक लोग अपने अपने द्रव्य का युगपत त्याग कर सकते हैं इसलिए देवों के शरीर धारी होने पर भी धर्म में कुछ विरोध नहीं है सूत्र अठाइसवा शब्द इति चेन्नातः प्रभाव प्रत्यक्ष नुमानाभ्याम शब्दे इति चेत न अतः प्रभा शब्देववाक्य में शब्द वेदवाक्य में विरोध उपस्थित होगा इति चेन्ना ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है क्योंकि अतः वैदिक शब्द से प्रभाव शब्दों से प्रभाव देव आदि जगत का प्रभाव होता है यह बात प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध होती है। को शरीर स्वीकार करने में कर्म में भले कुछ विरोध प्रसक्त न हो परंतु शब्द में तो विरोध प्रसक्त होगा क्योंकि अर्थ के साथ शब्द का उत्पत्ति का स्वाभाविक नित्य संबंध मानकर अनपेक्ष प्रमाणांतर की अपेक्षा न होने से इस प्रकार वेद में प्राम्य का स्थापन किया है देवता शरीर स्वीकार किए जाने पर यद्यपि ऐश्वर्य के योग से के कर्म को कर सकते तो भी शरीर के साथ इसलिए नित्य शब्द का नित्य अर्थ के साथ नित्य संबंध प्रतीयमान होने से वैदिक शब्दों में प्रमाणांतर अनपेक्षित रूप प्राम स्थापन किया था उसका विरोध हो जाएगा यदि ऐसा कहो कि यह विरोध भी नहीं है क्योंकि उससे देवादि का प्रभाव है उससे ही अर्थात वैदिक शब्द से ही देवादि जगत उत्पन्न होता है परंतु जन्माद्य से इस सूत्र में यह निश्चय किया गया है कि जगत की उद्ब्रम्ह से उत्पत्ति होती है तो यहाँ यह कैसे कहते हो कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है जबकि वसु रुद्र आदित्य विश्व और मरुदगण ये अर्थ उत्पत्ति वाले होने से अनित्य ही है यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि वैदिक शब्द से जगत की उत्पत्ति होती है तो इतने से ही शब्द में विरोध का परिहार कैसे हुआ वसु आदि के अनित्य होने से उनके वाचक वैदिक वसु आदि शब्दों का अन्यत्व कौन निवारण कर सकता है लोक में यह प्रसिद्ध है ही कि देवदत्त के पुत्र होने पर ही उसका नाम यज्ञ रखा जाता है इसलिए शब्द में विरोध है यदि ऐसा कहो तो यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि गो आदि शब्दों और अर्थों का संबंध नित्य दिखाई देता है गो आदि व्यक्तियों की उत्पत्ति होने पर उनके आकृतियों जाति की उत्पत्ति नहीं होती द्रव्य गुण और कर्म ये व्यक्तियाँ ही उत्पन्न होती हैं आकृतियां नहीं शब्दों का संबंध आकृतियों के साथ होता है व्यक्तियों के साथ नहीं क्योंकि व्यक्तियाँ अनंत है अतः उनके साथ शब्दों का संबंध ग्रहण नहीं हो सकता व्यक्तियों के उत्पद्यमान होने के भी पर भी आकृतियों के नित्य होने के कारण गो आदि शब्दों में कोई विरोध नहीं देखा जाता उसी प्रकार सेब्दों में कोई विरोध नहीं है ऐसा समझना चाहिए मंत्र अर्थवाद आदि के देवों से देवों के शरीर धारण आदि की अवगति होने से उनकी आकृति विशेष भी है ऐसा समझना चाहिए सेनापति आदि शब्दों के समान स्थान विशेष के संबंध से इंद्र आदि शब्द प्रवृत्त होते हैं इसलिए जो जो उस स्थान पर आरूढ़ होता है वह वह इंद्र आदि शब्दों से कहा जाता है अतः कोई दोष नहीं है और यह शब्द प्रभावत्व ब्रह्म प्रभावत्व के समान उपादान कारणत्व के अभिप्राय से नहीं कहा जाता तब कैसे नित्य अर्थ के साथ संबंध रखने वाला जब नित्य शब्द वाचक रूप से स्थित रहता है तभी शब्द व्यवहार योग्य अर्थ की व्यक्ति की निष्पत्ति होती है इस अभिप्राय से शब्द से प्रभाव उत्पत्ति होती है ऐसा कहा जाता है परंतु यह कैसे अवगत हो कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है प्रत्यक्ष और उत्पन्नता प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के, के लिए मूलभूत श्रुति की अपेक्षा होती है यह दोनों ही शब्द पूर्वक सृष्टि को दिखलाते हैं वही प्रजापति पद से देवों का स्मरण कर प्रजापति ने देवों की असृग्रम इस पद से मनुष्यों को स्मरण कर मनुष्यों की इंदव से पितरों को स्मरण कर पितरों की तिरह पवित्रम से ग्रहों को स्मरण कर ग्रहों की आशव पद से स्त्रोत्र का स्मरण कर स्तोत्र की विश्वाणी पद से शस्त्र का स्मरण कर शस्त्र क्री अभिशगा इससे अन्य प्रजाओं का स्मरण कर अन्य प्रजाओं की सृष्टि की यह श्रुति श्रुति है इस प्रकार अन्य स्थल में भी समनसा उस प्रजापति ने वेद त्रय रूपा वाणी की द्वंद्वभाव से भावना की अर्थात मन के द्वारा वेद त्री की आलोचना की इत्यादि से स्थल स्थल पर शब्द पूर्वक सृष्टि का श्रवण कराती है, प्रतिपादन करती है अनादि निधना सृष्टि के आरंभ में स्वयंभु ने अनादि अनंत नित्य और दिव्य वेदमयी वाणी को उत्सर्ग अभिव्यक्त किया जिससे अन्य संपूर्ण प्रवृत्तियां हुई यह स्मृति भी है वाणी का यह उत्सर्ग संभव नहीं है तथा नाम रूपे उस महेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वैदिक शब्दों से ही भूतों के नाम रूप और सतम सत्कर्मो के अनुष्ठान की प्रवृत्ति निर्माण उत्पन्न की और सर्वेशा तो उसने आरंभ में संपूर्ण भूतों के पृथक पृथक नाम रूप, कर्म अभिष्ट वस्तु को बनाना चाहता है तो प्रथम उस वस्तु के वाचक शब्दों को स्मरण कर पश्चात उस वस्तु का अनुष्ठान करता है अर्थात उसे बनाता है उसी प्रकार सृष्टा प्रजापति ने उसी प्रकार सृष्टा प्रजापति के मन में भी सृष्टि से पहले वैदिक शब्द प्रादर्भुत हुए अनंतर शब्द के अनुगत की की उसने रचना की ऐसे होता है। तथा उसने भू, की की। भू आदि शब्दों से उत्पन्न हुए भू आदि लोगों को दिखलाती है पुनः क्रियात्मक क्रियात्मक शब्दों को अभिप्रेत कर यह शब्द प्रभवत्व कहते हो स्फुटात्मक ऐसा कहा है अर्थात शब्द वर्णात्मक है अथवा स्फोटात्मक व्याकरण मत में स्फुटात्मक है यदि वर्णात्मक शब्द से सृष्टि माने तो उनके उत्पन्न और नष्ट होने के कारण नित्य शब्दों से देव आदि व्यक्ति उत्पन्न होते हैं यह कथन अनुपन्न होगा वर्ण उत्पन्न और विनष्ट होते हैं क्योंकि प्रत्येक उच्चारण में ये भिन्न भिन्न भिन प्रतीत होते जैसे कि अध्ययन ध्वनि के श्रवण से अदृश्यमान पुरुष भी अदृश्यमान पुरुष विशेष भी विशेष रूप से निर्धारित हो जाता है कि यह देवदत्त अध्ययन करता है यह यज्ञ अध्ययन करता है और वर्ण विषय यह अन्य भिन्न प्रती नहीं है क्योंकि उसका कोई बाधक ज्ञान नहीं है किंच वर्णों से अर्थ युक्त नहीं है कारण कि एक एक वर्ण अर्थ का प्रत्यय बोधक नहीं होता क्योंकि वह है तथा वर्ण समुदाय भी अर्थ प्र नहीं होता कारण कि वर्ण क्रम वाले है यदि ऐसा कहो कि पूर्व पुर्वर्णों के अनुभव से जन्य संस्कार सहित तो नहीं है क्योंकि शब्द के रखता हुआ, वह शब्द धुमादि के समान स्वयं प्रतीयमान होकर अर्थ का बोध करा सकता है पूर्व पूर्ववर्ण के अनुभव जन्य संस्कार सहित अंतिम वर्ण की प्रतीति नहीं होती क्योंकि संस्कार अप्रत्यक्ष है यदि कहो कि शाब्दोध रूप कार्य से ज्ञापित संस्कारों से युक्त अंत्य वर्ण अर्थ की कराएगा। यह युक्त नहीं क्योंकि संस्कार का कार्य रूप स्मरण भी क्रम वाला है इस प्रकार वर्णों में अर्थ प्रतिति का अभाव होने से स्फुट ही शब्द है एक एक वर्ण की प्रतीति ने जिसमें संस्कार रूप बीज डाला है और अंतिम वर्ण की प्रतीति जिसमें परिपाक अंतिम संस्कार उत्पन्न किया है ऐसे चित्त में एक प्रती के विषय रूप से यह स्फुट झट अवभासित अभिव्यक्त होता है एकम पदम यह एक प्रत्यय वर्ण विषय स्मृति नहीं है क्योंकि होने से एक के विषय नहीं हो सकते उसका प्रत्येक उच्चारण प्रत्यभिज्ञा का विषय होने से नित्य है भेद प्रत्यय तो वर्ण विषयक है इसलिए स्फुट रूप नित्यवाचक शब्द से क्रिया कारक और फल रूप अभिधेय भूत जगत उत्पन्न होता है भगवान उपवर्ष कहते हैं वर्ण ही शब्द है परंतु यह जो कहा गया है कि वर्ण उत्पत्ति और विनाशशील है यह युक्त नहीं है क्योंकि वे ही वर्ण है ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है यदि ऐसा कहो कि जैसे काटे जाने के पश्चात उत्पन्न हुई केश आदि में सा से वे ही केश है ऐसी भ्रमात्मक प्रत्यभिज्ञा होती है वैसे ही वर्णों में भी प्रत्यभिज्ञा होती है तो यह ठीक नहीं है कारण कि यह प्रत्यभिज्ञा का प्रमाणांतर से बाध अनुपन्न है।, है तो यह नहीं है क्योंकि व्यक्ति, की व्यक्ति प्रतीत होते तो आकृति निमित्तक प्रत्यभिज्ञा होती परंतु यह ऐसा नहीं है क्योंकि प्रत्येक उच्चारण में वर्ण व्यक्ति ही प्रत्यभिज्ञात होते हैं दो बार गौ शब्द का उच्चारण या ऐसी प्रती होती है न कि दो गो शब्दों का उच्चारण परंतु जो कहा गया है कि उच्चारण के भेद से वर्ण भिन्न प्रतीत होते हैं क्योंकि देवदत्त और यज्ञ या की ध्वनि के श्रवण से भेद प्रतीत होता है इस पर कहते हैं वर्ण विषय प्रत्य प्रत्याज्ञान निश्चित होने पर यह प्रतीत होता कि कंठतालु आदि स्थानों के साथ कोष्ठस्थ वायु के संयोग और विभाग से होने के कारण में विचित्र ही यह विशेष प्रत्यय स्वरूप से विचित्र प्रत्यय है स्वरूप से नहीं और वर्ण व्यक्तियों को भिन्न मानने वालों को भी प्रत्यभिज्ञा के लिए वर्णों की आकृति जाति की कल्पना करनी पड़ेगी और उनमें उदात्त आदिभेद प्रत्यय अन्य उपाधि से है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा इससे तो यह मानना अच्छा है है कि वर्ण व्यक्तियों में भेद प्रतिति अन्य से है और प्रत्यभिज्ञा स्वरूप से है इसमें कल्पना लाघव है यह जो वर्ण विषय प्रत्यभिज्ञा है वही वर्ण विषय भेद प्रत्यय का बाधक प्रत्यय है एक ही समय में बहुत लोग ऐसे उच्चारित एक होता हुआ ही कार गुगपत उदात अनुदात स्वरित सानुनासिक और अनुनासिक से अनेक रूप किस प्रकार हो अथवा यह भेद अनुनाशिक नहीं इसलिए कोई नहीं है। तो यह नाम की वस्तु क्या है दूर से सुनने वाले और अलग अलग वर्णों को न जानने वाले पुरुष के कान में जो प्रवेश करती है और समीप से सुनने वाले के लिए पटुत्व मृदुत्व आदि भेदों का वर्णों में आरोप करती है वह ध्वनि है उदत्त आदि विशेष उससे होते हैं वर्ण स्वरूप से नहीं होते हैं भेद के न होने से उदात आदि विशेष संयोग विभाग से होते हैं ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी संयोग विभाग अप्रत्यक्ष है अतः तदाश्रय उदात्त आदि विशेष वर्णों में आरोपित नहीं किए जा सकते इसे से ये उदत्तादी प्रत्यय निराधार ही हो जाएंगे जा को ऐसा आग्रह भी नहीं करना चाहिए कि भेद भेद भेद से से न्यायमान वर्णों का भेद होगा, क्योंकि किसी एक के अन्य अभिद्यमान पदार्थ का भेद नहीं हो सकता व्यक्ति के भेद से जाति का भेद कोई भी नहीं मानते और वर्णों से अर्थ की प्रती का संभव होने से विवादग्रस्त स्फोट की कल्पना व्यर्थ है पूर्व पक्षी मैं केवल स्फोट की के कल्पना ही नहीं करता किंतु उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है क्योंकि एक एक वर्ण के ग्रहण से अनुभव जन्य संस्कार सहित बुद्धि में शीघ्र स्फुट का प्रत्यवभास होता है ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है क्योंकि यह बुद्धि भी वर्ण विषयक है एक एक वर्ण का ग्रहण होने के अनंतर गो यह जो एक बुद्धि होती है वह समस्त वर्ण विषयक है अर्थांतर स्फोट विषयक नहीं है भला यह कैसे ज्ञात होता है तो ऐसे ज्ञात होगा कि इस बुद्धि में भी गकारादि की ही अनुवृत्ति होती है दकारादी की नहीं। यदि इस बुद्धि का भिन्न स्फोट रूप अर्थ विषय होगा तो द के समान ग भी उस बुद्धि से व्यावृत्त हो जाएंगे अर्थात जैसे पूर्व गकार विषयक बुद्धि में दकारादि विषयक अनुवृत्ति नहीं होती वैसे स्फोट विषय बुद्धि में गकार आदि की भी अनुवृत्ति नहीं होगी किंतु ऐसा होता नहीं है इसलिए यह एक बुद्धि ही स्मृति है यह जो कहा गया है कि वर्णों के अनेक होने से उनमें एक बुद्धि की विषयता उपपन्न नहीं होती तो इसके विषय में हम कहते हैं अनेक भी एक बुद्धि के विषय हो सकते हैं जैसे पंक्ति वन सेना दश शत सहस्र इत्यादि एक बुद्धि विषयता देखी जाती है गौ यह एक शब्द ऐसी जो बुद्धि है वह वन सेना आदि बुद्धि के समान बहुत वर्णों के एक अर्थ संबंध से औपचारिक रूप से प्रयुक्त होती है स्फोटवादी यह कहते हैं यदि वर्ण ही सब मिलकर एक बुद्धि की विशेषता को प्राप्त होकर पद बनते हो तो जारा राजा कपि पीक इत्यादि में पद विशेष की प्रतिति नहीं होगी क्योंकि वे ही वर्ण इधर उधर प्रत्युभाषित होते हैं इस पर हम कहते हैं शब्द में सब वर्णों का प्रत्यवर्श स्मृति होने पर भी जैसे क्रम के अनुसार ही पिपीलिकाओं में चीटियों में पंक्ति बुद्धि के, के अभिन्न होने पर भी क्रम विशेष की प्रति विरुद्ध नहीं होती क्रम आदि के अनुसार गृहित उन वर्णों का वृद्ध व्यवहार में शक्तिग्रह दशा में भिन्न भिन्न अर्थों के साथ संबंध ग्रहण किया जाता है अतः हाँ अपने मध्यम व्यवहार में भी एक एक वर्ण का ग्रहण होने पर समस्त वर्णों को विषय करने वाली बुद्धि में वैसे ही अवभासित हुए उस उस अर्थ को अविविचार रूप से ज्ञान कराते हैं इस प्रकार वर्णादि की कल्पना में लाघव है स्फोटवादी को तो दृश्य हानि और अदृष्ट कल्पना होगी क्रम ग्रहण किए हुए वे स्फोट क्रम ग्रहण किए हुए वे, वे वर्ण स्फुट को व्यक्त करते हैं वह स्फोट अर्थ को व्यक्त करता है इस प्रकार कल्पना गौरव है यदि यह मान दे कि प्रत्येक उच्चारण में भिन्न भिन्न भिन वर्ण भिन होते हैं तो भी प्रत्येजा के आधार रूप से वर्णगत जातियों की अवश्य स्वीकार्य होने से वर्णों में जो अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया रची गई है उसका वर्णगत जातियों में संचार करना चाहिए इस कारण नित्य शब्दों से देव आदि व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है अतः कोई विरोध नहीं है सूत्र उन्तीसवा अत एव नित्यत्व अतः अत एवं सूत्रार्थ अतः एवं और देव आदि समस्त जगत वेद शब्दों से उत्पन्न होने के कारण नित्य में नित्यत्व है अर्थात वेद नित्य है वेदापरुष्वाधिकरण में वेद के स्वतंत्र कर्ता के स्मरण आदि न होने से वेद में नित्यत्व सिद्ध होने पर देव आदि व्यक्तियों का प्रभाव स्वीकार करने से देव आदि के वाचक इंद्र आदि शब्दों की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी वेद में नित्यत्व अयुक्त है। इस विरोध की आशंका को अतः प्रभव सूत्र से परिहार कर अब पूर्व सिद्ध उसी वेद नित्यत्व को एत एवं इससे दृढ़ करते हैं इसी से नियत आकृति विशिष्ट देव आदि जगत की वेद शब्द से उत्पत्ति होने के कारण वेद शब्द के नित्यत्व समझना चाहिए तथा यज्ञवाच है पूर्व सुकृत पुण्यकर्म से वेद के लाभ की योग्यता को प्राप्त हुए में स्थित उस को प्राप्त किया। यह की उपलब्धि ऐसा कहते हैं युगानते अबांतर प्रलय के अन्तर महर्षियों ने ब्रह्म की अनुज्ञा पाकर युग के अंत में तिरोभूत इतिहास सहित वेदों को तप से प्राप्त किया यह स्मृति भी है सूत्र तीसवा सामननाम्च्चावृत्ताव विरोधौ दर्शना स्मृतिश्चना च अपि आवृत अ च स्मृते चूत्र सृष्टि और प्रलय की आवृत्ति होने पर भी अविरोध शब्द और अर्थ संबंध में अन्यताूप विरोध नहीं है सामननाम्चि उत्तरकल्प प्रपंच पूर्वकल्प प्रपंच के समान नाम रूप वाला है कैसे दर्शनात धाता यथा दर्शना पूर्व अकल्पयत इधर स्मृत यथार यथारृत्तुंगा नान रूपाणी पर्य इत्यादि स्मृति भी है किंच ऐसा होता हुआ भी यदि पशु आदि व्यक्तियों के समान देवादि व्यक्तियों के भी संतत जन्म और विनाश होते तो नाम विषय वक्ता के व्यवहार का विच्छेद होने के कारण संबंध नित्य रहने से शब्द में विरोध का परिहार हो जाता परंतु जब श्रुतिया और स्मृतिया उदघोषित करती है कि संपूर्ण तेल नाम रूप का परित्याग कर समूल नष्ट हो जाता है और फिर नवीन उत्पन्न होता है तब अविरोध कैसे इसके उत्तर में यह कहते हैं तो भी संसार को अनादि मानना चाहिए, क्योंकि समान नाम तो इत्यादि कहा है और आचार्य इस सूत्र से संसार में अनादित्व का प्रतिपादन करेंगे संसार को अनादि मानने पर सुषुप्ति और जागृत में उत्पत्ति और प्रलय के श्रवण होने पर भी जैसे पूर्व प्रबोध के समान उत्तर जागृत अवस्था में व्यवहार होने से कोई विरोध नहीं होता वैसे पूर्वकल्प के लय और उत्तर कल्प के उत्पत्ति में भी वैदिक नित्यता में कोई विरोध नहीं है ऐसे समझना चाहिए यदा जब वह पुरुष किसी भी स्वप्न को नहीं देखता तब वह उस प्राण परमात्मा में एक हो जाता है अर्थात अभिन्न रूप से प्राप्त हो जाता है तब सब नामों के साथ वाणी भी उसमें लीन हो जाती है नेत्र सब रूपों के साथ उसमें लीन हो जाते हैं श्रोत्र सब शब्दों के साथ उसमें लीन हो जाता है मन सब संकल्पों के साथ उसमें लीन हो जाता है जब जागता है तब जलती हुई अग्नि से जैसे चिनगारियां सब दिशाओं में फैलती है वैसे इस आत्मा से सब इंद्रिय रूप प्राण अपने अपने गोलक स्थानों को प्राप्त होते हैं इंद्रियों के केवता और देवताओं के जागृत अवस्था में जगत के प्रलय और उत्पत्ति कहे गए है यह ठीक है परन्तु सुषुप्ति में अन्य पुरुषों का व्यवहार विच्छिन्न न होने के कारण सुषुप्त से प्रबुद्ध पुरुष को स्वयं पूर्व जागृत अवस्था के व्यवहार का अनुसंधान हो सकता है इसलिए कोई विरोध नहीं है किंतु महाप्रलय में तो सब व्यवहारों का उच्छित हो जाने से जनमंत्र व्यवहार के समान कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान नहीं हो सकता इसलिए दृष्टांत और दाष्टान्तिक में विषमता है यह दोष नहीं है सर्व व्यवहार के उच्छित करने वाले महाप्रलय के होने पर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हिरण नगर बादश्वरों को कल्पांतर के व्यवहार का अनुसंधान स्मरण हो सकता है यद्यपि प्राकृत प्राणी जन्मांतर के व्यवहारों का अनुसंधान करते हुए नहीं देखे जाते तो भी ईश्वर को उन प्राकृत प्राणियों के समान नहीं समझ लेना चाहिए जैसे प्राणित्व समान होने पर भी मनुष्यवादी से मनुष्य से लेकर स्तंभ वृक्षादि पर्यंत प्राणियों में ज्ञान ऐश्वर्यादि ऐश्वर्यादि का प्रतिबंध उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ देखा जाता है वैसे मनुष्यादि से लेकर हिरण्य पर्यंत ज्ञान ऐश्वर्य आदि की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है ऐसा श्रुति और स्मृति के वचनों से बार बार सुना गया है वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते इसलिए अतीत कल्प में जिन्होंने सर्वोत्तम ज्ञान और आधान से लेकर अश्वमेध पर्यंत कर्मों का अनुष्ठान किया है और वर्तमान कल्प में प्रारंभ में जो प्रादुर्भूत हुए हैं तथा परमेश्वर से अनुग्रहित हुए किरण नगर को सुशुक्ति से जागे पुरुष के समान पूर्वकल्प के व्यवहारों का अनुसंधान होना युक्त है क्योंकि जो ब्रह्मांडम विधधाति पूर्वम जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसकी बुद्धि में वेदों का आविर्भाव करता है उनकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ऐसी श्रुति है और मधुच्छंद प्रभुति भी मधुच्छंद आदि ऋषियों ने दस वाले ऋग्वेद की रुचाए देखी इस प्रकार शवन कादि ऋषि भी कहते हैं तथा बोधायन आदि ऋषियों ने भी प्रत्येक विद में कांड आदि के द्रष्टा ऋषियों का स्मरण किया है योह वा अविदिता जिस मंत्र के छंद ऋषि देवता तथा विनियोग का ज्ञान नहीं है उससे जो यज्ञ कराता है या अध्यापन कराता है वह स्थान हो जाता है अथवा नरक को प्राप्त होता है ऐसा उपक्रम कर तस्मादिता ने इसलिए प्रत्येक मंत्र में ऋषि आदि को जाने इस प्रकार श्रुति भी मंत्र से अनुष्ठान दिखलाती लाती है प्राणियों के सुख की प्राप्ति के लिए विषय राग और द्वेश होते हैं अन्य विषयों में नहीं होते इसलिए धर्म और अधर्म के फलभूत उत्पन्न हुई उत्तरोत्तर सृष्टि पूर्व सृष्टि के सदृश ही निष्पन्न होती है तमाम ये प्राणियों में से जिन प्राणियों ने जो जो कर्म प्रथम सृष्टि में किए उन कर्मों को वे पुनः पुनः उत्पन्न होकर प्राप्त करते हैं हिंस्त्रा हिंसा अहिंसा मृदु क्रूर धर्म अधर्म सत्य असत्य इत्यादि धर्मों से भावित हुए उन उत्पन्न होकर उन्ही को प्राप्त करते हैं और वे ही उनको रुचिकर होते हैं ऐसी स्मृति भी है प्रलियमान होता हुआ भी यह जगत शक्ति अवशि होता है अनेक प्रकार की शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले भू आदि लोक प्रवाह और देव पशु मनुष्य रूप प्राणी समूहों का प्रवाह वर्ण आश्रम धर्म और फल की व्यवस्थाओं का अनादि संसार में संबंध के के समान समझना चाहिए छठी मन के के विषय समान प्रत्येक सृष्टि में इंद्रिय विषय संबंध आदि व्यवहार भेद की कल्पना नहीं की जा सकती इस कारण सब कल्पों में तुल्य व्यवहार होने से और हिरण्यगर्भ जो आदि विश्वरों को अन्य कल्प व्यवहार का अनुसंधान करने में समर्थ होने से प्रत्येक सृष्टि में समान नाम रूप वाले भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रादुर्भूत होते हैं नाम और रूप के समान होने से जगत की महासृष्टि और महाप्रलय आवृत्ति स्वीकार करने पर भी शब्द प्रामाण्य दि में कोई विरोध नहीं है श्रुति और स्मृति भी सबकल्पों में नाम रूप की समानता दिखलाती है सूर्यचंद्रमसू ब्रह्मा ने पूर्वकल्प के समान ही सूर्य चंद्रमा दिलोक पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग की रचना की पूर्वकल्प में सूर्य चंद्रमा आदि जगत की जैसी कल्पना की थी वैसी इस कल्पना कल्प में भी परमेश्वर ने उसकी कल्पना की ऐसा अर्थ है इस प्रकार अग्निर्वाह और कामयत यजमान ने कामना की कि मैं देवों के मध्य में अन्नभक्षक अग्नि रूप हो उसने कृतिका नक्षत्रों के अभिमानी अग्नि के लिए में में बनाया गया अर्पण किया। यह श्रुति नक्षत्र विधि जिस यजमान रूप अग्नि ने जिस अग्नि के लिए हविष्य अर्पण किया उन दोनों के नाम रूप की समानता को दिखलाती है और यहां इस प्रकार की श्रुतियों को उदाहरण रूप से समझना चाहिए नाम पूर्व कल्पन में जो ऋषियों के नाम थे और जोजो जो, जो दृष्टि थी प्रलय के अंत में पुनः उनके उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने उन्हीं को उन ऋषियों को दिया जैसे वसंत आदि भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न उनके नव पल्लव आदि चिन्ह होते हैं और वे उन ऋतुओं के आने पर फिर दिखाई देते हैं वैसे ही सृष्टि के आदि में पदार्थ दिखाई देते हैं चक्षु आदि इंद्रियों के अभिमानी जो अतीत कल्प में देवता थे उनके समान इसी कल्प में भी वही सूर्य आदि देवता हैं और अतीत देवताओं के नाम रूप के समान ही उनके नाम रूप भी है इस प्रकार की स्मृति भी नाम रूप की समानता में प्रमाण रूप से समझनी चाहिए सूत्र ३१ इकतीसवाध्वादीश संभवादन असंभवात सूत्रार्थ अधिकारूत्र आदित्य मनुष्यधिकार मध्वादि उपासनाओं में असंभवात्वादि के अधिकार का असंभव होने से अनधिकारम ब्रह्म में भी देवादि का अधिकार नहीं है जयमिनी ऐसा जयमिनी आचार्य मानते हैं यह जो प्रतिज्ञा की गई है कि यहाँ ब्रह्म विद्या में देवादि का भी अधिकार है उस पर आक्षेप करते हैं जयमिनी आचार्य का मत है कि देव आदि का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है किससे इससे कि मधु आदि में उनके अधिकार का संभव नहीं है ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार स्वीकार करने पर विद्यात्व दोनों में समान होने के कारण मधु आदि विद्याओं में भी उनका अधिकार मानना पड़ेगा परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि असो व निश्चय यह आदित्य देव का मधु है इसमें मधु के अध्यास से आदित्य आदित्य की मनुष्य उपासना करें परंतु देव आदि को उपासना उपासक रूप से स्वीकार जाने पर आदित्य किस अन्य आदित्य की उपासना करें और आदित्य के आश्रित रोहित आदि पांच किरण अमृत है ऐसा उपक्रम कर वसु रुद्र आदित्य मरुत और साध्य ये पांच देवगण क्रम से उस अमृत का उपभोग उपभोग करते हैं ऐसा उपदेश कर यह एक अमृतम वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है अर्थात उपासना करता है वह वसुओं में से ही कोई एक होकर अग्निरूपमुख से इसी अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है इत्यादि श्रुति वसु आदि के उपजीव्य अमृतों को जानने वाले के लिए वसु आदि के महिमा की प्राप्ति दिखलाता है यदि वसु आदि को उपासक माने तो वसु आदि अमरु अमृतोपजीवी किन अन्य वसु आदि को जानेंगे अथवा किन अन्य वसु आदि की महिमा को प्राप्त करना चाहिए तथा तो अग्नि अग्निपाद है वायुपाद है आदित्य पाद है और दिशा पाद है, है। निश्चय वायु संवर्ग है आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश है आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश है इत्यादि देवतात्मक उपासनाओं में उन्हें देवताओं अधिकार संभव नहीं है इसी प्रकार इमावेव ये दोनों श्रोत्र ही गौतम और भरद्वाज है यही गौतम है और यह दूसरा भरद्वाज है इतवादि ऋषि संबंधी उपासनाओं में उन्हें ऋषियों का अधिकार संभव नहीं है और किस हेतु से देव देवतादि का अनधिकार है सूत्र बत्तीसवा ज्योतिषी भावाश्च, ज्योतिषी भावाच्च सूत्रार्थ ज्योतिषी दृश्यमान ज्योतिर्मंडल में भावाच्च आदि त्यों शब्द का प्रयोग और आदित्य प्रत्यय होता है वे मंडल अचेतन है उनसे भिन्न शरीरादि युक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अज्ञात है इसलिए शरीर रहित होने के कारण देवता देवतादी ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं है स्थित यह जो ज्योतिर्मंडल दिन रात पुनः पुनः भ्रमण करता हुआ जगत को प्रकाशित करता है उसमें आदित्य आदि देवतावाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह लोक प्रसिद्धि और वाक्यशेष प्रसिद्ध है ज्योतिर्मंडल का हृदय आदि शरीर के साथ अथवा चेतनता और अर्थित्वादि के साथ संबंध नहीं जाना जा सकता क्योंकि मृद आदि के समान वे अचेतन ज्ञात होते हैं इसी प्रकार अग्नि आदि भी समझ लेने चाहिए ऐसा ही हो परंतु यदि ऐसा कहो कि मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण और लोकव्यवहार से भी यह प्रतीत होता है कि देवादि में विग्रह विग्रहवत्वादि का ज्ञान होने से यह अनधिकार रूप दोष नहीं है तो इस पर कहते हैं यह युक्त नहीं है क्योंकि लोक कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है क्योंकि लोक कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है जिसके विषय विशे, विशेष विषय विशे में विचार किया गया है ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आदि आदि प्रमाणों से प्रसिद्ध अर्थ ही से प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होता होता है, है। है, है। कहा जाता है। देवता का शरीर इस विषय में प्रत्यक्ष में से कोई भी प्रमाण नहीं इतिहास पुराण भी पुरुष प्रणित होने से मूलभूत अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखते हैं अर्थवाद वाक्य भी विधि के साथ एक वाक्यता एक अर्थ प्रतिपादकता के कारण स्तुति अर्थ का होकर विधिवाक्य के अर्थ से भिन्न स्वतंत्र सु, स्वरूप सु से देवता नहीं हो सकते श्रुति आदि द्वारा विनियोग को प्राप्त हुए वे मंत्र भी प्रयोग के साथ संबंध रखने वाले अर्थ का अभिधान करते हैं स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ में प्रमाण नहीं है ऐसा मीमांसक कहते हैं इसलिए शरीर आदि के अभाव होने से ब्रह्म विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं है सूत्र तैतीसवा भाव तो बादरायण अस्ति भाव तो बादरायण शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है बादरायण बादारायण आचार्य का मत है कि भाव शरीरधारी होने से देवतादि का ब्रह्म विद्या में अधिकार है ही यथ क्योंकि अस्ति उनमें अर्थित्व आदि अधिकार का कारण है सूत्रस्थ शब्द पूर्व की व्यावृत्ति करता है बादरणाचार्य तो ऐसा मानते हैं कि देवता आदि ब्रह्मविद्या में अधिकार है यद्यपि देवता आदि से देवता आदि से संबंधित मधुवादि विद्याओं में उनके अधिकार का असंभव है तो भी शुद्ध ब्रह्मविद्या में अर्थित्व सामर्थ्य अप्रतिषेध आदि की अपेक्षा से अधिकार का संभव है यदि कही मधुवादि विद्या अधिकार का असंभव है तो इन इतने से मात्र से इतने मात्र से जहां ब्रह्म विद्या में संभव है वहां भी अधिकार का निषेध नहीं हो सकता मनुष्यों में भी सब ब्राह्मण आदि का संपूर्ण आदि में अधिकार संभव नहीं है वहां जो न्याय है वह यहां भी लागू होगा ब्रह्म विद्या को प्रस्तुत कर देवता आदि के अधिकार का सूचक तद्यो यो उसे देवताओं में से जिस जिसने आत्म रूप से जाना वही तद्रूप हो गया इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिस जिसने जाना वह तद्रूप ब्रह्मरूप हो गया और ते वे कहने लगे हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसके जानने पर जीव संपूर्ण लोकों और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इंद्र और का राजा ये दोनों परस्पर करते हुए हाथों में समिधाये लेकर प्रजापति के पास आए इत्यादि इत्यादिंग दर्शन भी है तथा गंधर्व और यज्ञवल का संवाद आदि स्मृति लिंग भी है किंच ज्योतिषी भाव इस सूत्र में जो कहा गया है अब उस पर हम कहते हैं ज्योतिर्मंडल आदि विषय होने पर भी देवता वाचक आदित्य आदि शब्द चेतना वाले ऐश्वर्य आदि युक्त उस उस देवता का बोध कराते हैं क्योंकि मंत्र अर्थवाद आदि में ऐसा व्यवहार है ऐश्वर्य के योग से देवता का ज्योति आदि रूप से अवस्थान हो सकता है और यथेष्ट उस उस विग्रह के धारण करने की भी उनमें सामर्थ्य है उसी प्रकार सुब्रह्मण्यार्थवाद में मेधातिथि इंद्र ने भेड़ बनकर कर्णव के पुत्र मेधातिथि का अपहरण किया इस श्रुति में इंद्र के प्रति मेघातिथिका मेंष ऐसा संबोधन है आदित्य आदित्य पुरुष बनकर कुंती के पास आया ऐसी स्मृति भी है मृतिका आदि में भी चेतन अधिष्ठाता स्वीकार किए गए हैं क्योंकि मृदब्रवीत तो मृतिका बोली जल बोला इत्यादि श्रुतियाँ हैं आदित्य आदि में ज्योतिर्मंडल आदि भौतिक वस्तु का अचेतन स्वीकार किया जाता है मंत्र अर्थवाद आदि के व्यवहार से आदि के, आदि के देवता चेतन ऐसा कहा गया है जो यह कहा गया है कि मंत्र आदि अर्थवाद में अन्यार्थकत्व होने से देवता के विग्रह प्रकाशन की सामर्थ्य नहीं है उस पर हम कहते हैं वस्तु के सद्भाव और असद्भाव में उसका प्रत्यम प्रत्यय एवं अप्रत्यय ही कारण है अन्य अथवा अन्य कारण नहीं है जैसे कि अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्थान किया हुआ पुरुष मार्ग में पड़े तृण प्रत्यय आदि के अस्तित्व को प्रतिपन्न होता है इस पर कहते हैं यह दृष्टांत विषम है वहां तो तृण पर्णादि विषय प्रत्यक्ष प्रवृत्त है जिससे उनके अस्तित्व को प्रतिपन्न होता है परंतु यहाँ तो विधिवाक्य के साथ एक वाक्यता प्राप्त करने से नहीं है जैसे पिवेत, सुरा न सुराम विवेत सुरा अनिय नकार वाले वाक्य में तीन पदों के संबंध से सुरापान का प्रतिषेध रूप एक ही अर्थ अवगत होता है न कि सुराम विवेत इन दो पदों के संबंध से पुनः सुरापान विधि भी इस विषय में कहते हैं यह दृष्टांत दृष्टान है सुरापान के के में एक होने के कारण इस अवान्तर का ग्रहण करना युक्त नहीं है परंतु विधि वाक्य और अर्थवाद में से अर्थवादस्थ पद भूतार्थ विषय पृथक अन्वित होकर अनंतर कमर्थ से इस अर्थवाद का क्या प्रयोजन है किस लिए है यथेष्ट विधिवाक्य के स्थावक होते हैं, जैसे वायव्यम श्वेम श्वेतमा ऐश्वर्य चाहने वाला वायु श्वेतपशु का आलभन करें इसमें विधि वाक्यगत वायु आदि पदों का विधि के साथ संबंध है जैसे वायुर्वय क्षेत्र देवता निश्चित वायु शीघ्रगामी देवता है जो यजमान हवि को वायु के लिए देता है अर्थात वायु के लिए हवी का भाग बनाता है वह उसको ऐश्वर्य देता है इन अर्थवाद वाक्यगत पदों का विधि के साथ संबंध नहीं है वायुर्वा आलभेद अथवा क्षेत्र देवता वा आलभेत इत्यादि वाक्यों का विधि के साथ संबंध नहीं होता किंतु वायु स्वभाव के कथन द्वारा अवान्तर अन्वय प्राप्त कर इस प्रकार विशिष्ट देवता संबंधी कर्म है इस प्रकार विधि की स्तुति करते हैं यहाँ जो अवान्तर वाक्यर्थ प्रमाणांतर का विषय होता है वह उनके अनुवाद से अर्थवाद प्रवृत्त होता है जहाँ प्रमाणांतर से विरोध है वहाँ गुणवाद से जहाँ ये दोनों नहीं है वहाँ प्रमाणांतर के अभाव से गुणवाद हो के से अर्थवाद हो ऐसा संदेह हो उपस्थित होने पर प्रतिथिशरण पुरुषों से विद्यमान अर्थवाद भूतार्थवाद आश्रयणीय है गुणवाद नहीं इस पर मंत्रों में भी समझना चाहिए अर्थात मंत्र भी प्रमाणांतर के संवाद और भी संवाद के अभाव से स्वार्थ में प्रमाणूत है और इंद्रादी देवता संबंधी देने की प्रेरणा करने वाली भी इंदिरादी के स्वरूप की अपेक्षा रखती है वस्तुतः स्वरूप रहित इंद्रादी देवताओं का चित्त में आरोप ध्यान नहीं किया जा सकता चित्त में अनारूढ़ उस उस देवता के लिए भविष्य देने के लिए समर्थ नहीं हो सकता यसे ही जिस देवता के लिए हवि का ग्रहण किया हुआ हो उस देवकता का वशट इस शब्द का उच्चारण कर पहले ध्यान करे ऐसा श्रुति कहती है। और केवल शब्द अर्थ स्वरूप नहीं हो सकता क्योंकि शब्द और अर्थ में भेद है उन मंत्र और अर्थवाद में इंदिरादि का जैसे स्वरूप अवगत होता है वैसा स्वरूप शब्द प्रमाणों को द्वारा प्रत्याख्यान करना युक्त नहीं है इतिहास और पुराण भी मंत्र और अर्थवाद मूलक होने के कारण प्रमाण होकर उक्त रीति से देवता दि के विग्रह आदि सिद्ध करने में समर्थ होते हैं और देवता के शरीर आदि में प्रत्यक्ष आदि मूलत्व भी संभव है हम लोगों को अप्रत्यक्ष भी चिरंतनों प्राचीनों को प्रत्यक्ष है जैसे व्यास आदि देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं ऐसी स्मृति है जो ऐसा कहे कि आजकल के समान प्राचीन लोगों की भी देवता देवादि के साथ व्यवहार करने में सामर्थ्य नहीं थी वह जगत की विचित्रता का प्रतिषेध करता है और आजकल के समान अन्य समय में भी वर्णाश्रम धर्म अव्यवस्थित प्राय थे ऐसी प्रतिज्ञा करे तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था विधायक शास्त्र अनर्थक हो जाएगा इससे सिद्ध होता है कि धर्म के उत्कर्ष के कारण प्राचीन लोग के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे यह युक्त है स्वाध्याय स्वाध्याय से मंत्र परिमादिदि ऐश्वर्य प्राप्ति फल वाले और स्मृति सिद्ध योग को भी साहस मात्र से निषेध नहीं किया जा सकता पृथ्वी तेजो पृथ्वी अद तेज वायु आकाश इन पांच भूतों के वश अपने वश में होने से और अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होने से अभिव्यक्त तेजोमय देहों को प्राप्त हुए योगी को रोग जरा और मृत्यु नहीं होती इत्यादि श्रुति भी योग की महिमा का वर्णन करती है मंत्र तथा ब्राह्मण रूप वेद के भ्रष्टा ऋषियों की, की सामर्थ्य की अपनी सामर्थ्य से तुलना करना युक्त नहीं है इससे इतिहास पुराण समूल प्रमाण है लोक प्रसिद्धि भी श्रुति स्मृति आदि आलम्बन के होने पर निराधार निश्चित करना युक्त नहीं है इसलिए मंत्रालि से देवता देवादि में विग्रहत्व आदि प्रती युक्त है उनमें अर्थित्व आदि के संभव होने के कारण देवता आदि का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार उपपन्न है इस प्रकार कर्म मुक्ति प्रतिपादक शास्त्र भी उपपन्न होते हैं भागसमप्त